और परिवर्तन तीसरा भाग को नापो प्रयोग प्रयोग दो यह लगभग दिन चलेगा इसलिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि प्रयोग के दौरान कोई इसे छेड़े नहीं और पौधा सूख न जाए इस प्रयोग को बारिश के मौसम में करना बेहतर रहेगा अच्छा हो यदि यह प्रयोग तुम घर पर करो तालिका दो बीज बोने की तारीख अंकुर निकलने की तारीख वृद्धि के दिन ऊंचाई सेंटीमीटर में एक कुल्हड या तीन का डिब्बा लो उसमें मिट्टी भर लो चना सेम या मूंग का एक बीज इस कुल्हड़ में बो दो अच्छी तरह पानी सींच कर कुल्हड को किसी सुरक्षित जगह पर रख दो अब हमें रोज इसका अवलोकन करना है अवलोकन लिखने के लिए तालिका दो का उपयोग करो जिस दिन अंकुर मिट्टी से बाहर निकले उस दिन की तारीख नोट करो इसे पहले दिन कहा जाएगा इस दिन से रोजाना पौधे की ऊंचाई नापकर तालिका में लिखते जाओ यदि पौधा सीधे रेखा में बढ़े तो उसकी ऊंचाई स्केल की मदद से नाप सकते हो यदि वह सीधी रेखा में नहीं बढ़ता तो एक धागे की मदद से उसकी ऊंचाई नापो वृद्धि के दिन और पौधे की ऊंचाई का ग्राफ ग्राफ के आधार पर बतावो कि पौधे में सबसे धीमी वृद्धि किन दिनों हुई सबसे तेज वृद्धि के दिन कौन से थे क्या उगने के बाद 20 दिनों में पौधा एक ही दर से बढ़ा या उसकी वृद्धि की दर अलग अलग रही अधिकतर पौधों जानवरों और मनुष्यों में देखा गया है कि जन्म या अंकुरण के एकदम बाद कुछ समय तक वृद्धि धीमी होती है उसके बाद कुछ समय तक तेजी से और फिर या तो बहुत ही धीमी हो जाती है या रुक ही जाती है क्या यह बात तुम्हारे प्रयोग के आंकड़ों पर भी लागू होती है यदि इस प्रयोग को जारी रखा जाए तो तुम्हारे अनुमान से आगे क्या क्या होगा विस्तार में लिखो तुमने प्रयोग के लिए चना सेम या मूंग का बीज लिया था अनुमान से बताओ कि यदि आम या इमली का बीज लेकर प्रयोग किया जाए तो भी क्या ग्राफ ऐसा ही बनेगा यदि नहीं तो क्या अंतर होगा यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चना सेम मूंग गेहूं वगैरह ऐसे पौधे हैं जिन्हें वार्षिक पौधे कहा जाता है जबकि आम इमली वगैरह बहुवर्षी पौधे हैं